अध्यात्म रामायण अयोध्या पिताजी को न देखने से आज मुझे अत्यंत भय और दुख हो रहा है तब कैके ने कहा हे अनघ तुम्हारे लिए दुख की क्या बात है या गतिधर्मशीला अश्वेधा दियाजिनाद्य पिता पिताते पितृवत्सल हे पितृवत्सल अश्वेधाद यज्ञ करने वाले धर्मपरायण पुरुषों की जो गति होती है उसी को आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए हैं तछ्रुवा निपातुव्याल हातात क्वत त्यक्वाम वृजुना अथ मय्यमे म्वत शि भो यल पुत्र पति मुक्तमुृद उत्थाप्यामृज्जनयले केके पुत्रब्रवीर समाशवशी भद्रम ते सर्व सम्पादित मयाम हाय महाराज राम को मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ चले गए इस प्रकार विलाप करते और बिथुरे हुए केसों से पृथ्वी पर पड़े अपने पुत्र को उठाकर केकेयी ने उसके आंसू पोछ कहा बेटा धीरज रखो तुम्हारा कल्याण हो मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर लिया है तामाह तमाह भरतस्तातो निर्माण किम ब्रवीत तमाह कई कई देवी भरतम भयिता हा राम राम सीते लक्ष्मणेती पुनः पुनः बिलपन्न देव सुचिरम देहम त्यक्वा दिवम जय तब भरत जी ने पूछा मरते समय महाराज ने क्या कहा था इस पर कई कई देवी ने निर्भय होकर भरत जी से कहा वे हाराम हाराम हा सीते हा लक्ष्मण इस प्रकार बहुत समय तक बारंबार विलाप करते हुए अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए हैं माह भरता तो हे अंब राम सन्नीह तो न कि तदा लक्ष्मणो वापी सीता वा कुत्र तेजता तब भरत ने पूछा माता तो क्या उस समय राम सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे वे तीनों उस समय कहाँ गए थे कह के, के युवाच रामस्य सेज्या पित्राते संभ्रमकृतः तव राज्य प्रदानय तद विघ्न आचरम दत्त मे पूर्वदेन वरदि तदिदिबे तेरेक राज्यम राज्य राम से चैकन वनवासो मुत सत्यप्यम दत्वा तवे बी रा प्रेस वनमेव पिता तब तीताप्युगता रामं पातिव्रतमुपिता कैकय बोली तुम्हारे पिता ने राम को युवराज बनाने की तैयारी की थी उस समय तुम्हें राज्य दिलाने के लिए मैंने उसमें विघ्न खड़ा कर दिया पूर्वकाल में एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजा ने मुझे दो वर देने को कहा था इस समय उनमें से एक के द्वारा मैंने तुम्हारे लिए संपूर्ण राज्य और दूसरे से राम के लिए मुनिव्रतपूर्वक वनवास मांग लिया इसलिए तुम्हारे पिता सत्यसंध महाराज दशरथ ने तुम्हें ही राज्य देकर राम को वन में भेज दिया पार्थिव्रत्य का पालन करने वाली सीता भी राम के साथ ही वन में चली गई सौभ्रात्र दर्शयन राम लक्ष्मणः लक्ष्मण वन गु सर्व राजतान चिंतन प्रलपन राम रामेती नृपस तम ये मातुर्वच श्रुवा भद्राहतिद्रुम तब लक्ष्मण भी भ्रातृस्नेह प्रकट करते हुए राम के अनुगामी हुए इस प्रकार इन सब के वन को चले जाने पर उन्हीं का स्मरण करते हुए और राम राम करके विलाप करते हुए नृपश्रेष्ठ महाराज ने शरीर छोड़ दिया माता के ये वचन सुनकर भरत जी बद्राहत वृक्ष के समान अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े